शिव शिवपुराण रुद्र संहिता विप्रवर महादेव जी के ऊपर चामल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है ये चामल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाए और उसी पर चामल रखकर समर्पित करे तो उत्तम है भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है वहां शिव के समीप ब्राह्मणों को भोजन जहाँ सौ मंत्र जपने की विधि हो वहां एक सौ आठ मंत्र जपने का विधान किया गया है तिलो द्वारा शिव जी को एक लाख आहुतिया दी जाए अथवा एक लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाली होती है जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है ऐसा ऋषियों का कथन है गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है यदि उससे लाख बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं प्रियंगो कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है अरहल के पत्तों से श्रिंगार करके भगवान शिव की पूजा करें यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है मुनिश्रेष्ठ अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है प्रसन्नता पूर्वक सुनो सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को एक लाख बताया है ग्यारह प्रस्थ चमेली के फूल हो तो वही एक लाख फूलों का मान कहा गया है जो ही के एक लाख फूलों का भी वही मान है राई के एक लाख फूलों का मान साढ़े पाँच है उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्त भाव से शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा धारा शुभ कारक बताई गई है सतरुद्री मंत्र से रुद्री के ग्यारह पाठों से रुद्र मंत्रों के जप से पुरुष उक्त से छह ऋचा वाले रुद्रसुक्त से महामृत्युजय मंत्र से गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमह पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है इसमें संशय नहीं है इसी प्रकार यदि दस हजार मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिवजी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्राजापत्य प्राजा, व्रत का भी विधान किया है यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है जब तक दस हजार मंत्रों का जब पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए जब तन मन में अकारण ही उच्चारण होने लगे जी उत उचट जाए कहीं भी प्रेम न रहे दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है सुहासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है यदि मधु से शिव जी की पूजा की जाए तो राजमा का रोग दूर हो जाता है यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है गंगा की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है ये सब जो जो धाराएं बताई गई हैं इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए इसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः दस हजार जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए